अगर आपको यह लगता है कि आप इस लॉकडाउन में बहुत पढ़ाई करना चाहते थे लेकिन अभी तक ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाए या आप इस लॉकडाउन को सबसे बेस्ट तरीके से काम में लेना चाहते थे लेकिन नहीं ले पाए तो मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं सबसे पहले मैं आपको यही बताऊंगा कि लॉकडाउन अभी खत्म नहीं हुआ और हम में से किसी को भी नहीं पता कि जिस लॉकडाउन में हम लोग अभी घर पर बैठे हैं वो कब खत्म होगा इसलिए अभी कुछ नहीं बिगड़ा जिस बंदे को यह पता है कि उसकी मंजिल तक का रास्ता किताबों से होकर ही जाता है उस बंदे को घर में तो क्या कहीं पर भी बिठा दो वह इसे वो अपनी सफलता की सुरंग ढूंढ ही लेगा जिसको यह पता है कि किताबें ही इंसान को उड़ना सिखाती है उसके लिए लॉकडाउन में घर पर रहना भी खुद को इंप्रूव करने का एक बेहतरीन मौका है यह शानदार मौका है खुद को इंप्रूव करने का यह शानदार मौका है वो सब सीखने का जिसको कभी हम फुर्सत में सीखने का ख्वाब देखा करते थे यह बेहतरीन मौका है अपने आप को ज्यादा स्मार्ट ज्यादा पावरफुल ज्यादा हेल्दी और ज्यादा इंटेलिजेंट बनाने का अभी आप सिर्फ अकेले हो लेकिन जिस दिन ये लॉकडाउन खुलेगा ना उस दिन फिर आपको इस दुनिया से कंप्लीट करना पड़ेगा और उस कंपटीशन में वही जीतेगा जिसने इस लॉकडाउन को एक अपॉर्चुनिटी समझा था सिर्फ वही जीतेगा जिसने इस लॉकडाउन में खुद को ज्यादा सिखाया था खुद से ज्यादा मेहनत करवाई थी आज आप जिस वक्त अपने घर में बैठे हो ना मानता हूं कि आपका टाइम नहीं कट रहा लेकिन वहीं पर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो खुद के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे उनका नसीब आप जैसा नहीं है वो लोग कितने ही महीनों से ठीक से सो भी नहीं पाए लेकिन अगर आप फ्री बैठे हो आपके पास करने को कुछ काम नहीं है तो मेरे दोस्त यही वो टाइम है जिसको आप टर्निंग पॉइंट पे बदल सकते हो और अगर आपको ऐसा रियलाइज हो चुका है कि आप इस लॉकडाउन को ठीक से काम में नहीं ले पा रहे तो सोचो कि आपका मन आपको खुद बोल रहा है कि अब बदल जा अभी भी टाइम गया नहीं है अभी भी पता नहीं तुझे घर पे और कितने दिन रहना है इसलिए आज से ही अपने घर पर ये कसम खा ले कि इस टाइम से तू एक भी सेकंड वेस्ट नहीं करेगा अभी ना किसी को स्कूल जाना पड़ता है ना घर से बाहर निकलना पड़ता है और ना ही घर पर कोई मेहमान आता है तेरे पास फुल टाइम है जो चेंज तू खुद में चाहता है वो तू अपने अंदर ला सकता है जिस सब्जेक्ट में तेरे बिलो एवरेज आते थे उसमें फर्स्ट ग्रेड के जितना दम लगा सकता है और जो बंदे आज घर पर अपनी पढ़ाई को लेकर अपने टारगेट को लेकर सीरियस है और पढ़ाई कर रहे हैं वो आने वाले टाइम में ज्यादा इंटेलिजेंट बन जाएंगे जो आज आलस करके टाइम वेस्ट कर रहा है वो आने वाले टाइम में कमजोर बन जाएगा और बुरा मत मानना दोस्त आने वाले टाइम में एक ही तरह के बंदे आगे बढ़ेंगे जो इस लॉकडाउन का पूरा फायदा उठा चुके होंगे ये लॉकडाउन उस बंदे के लिए गोल्डन टाइम है जिसको फ्री टाइम चाहिए था जिसको अकेले में कुछ सीखना था लाइफ में बहुत कम बार ऐसा होता है कि जब हमारे पास करने को कुछ काम नहीं होता उस टाइम को दो ही तरीके से निकाल सकते हो या तो सोकर या सीखकर और अगर आपको ऐसा फील हो चुका है कि आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो तो सोचो यही आपके लिए एक पॉजिटिव सिग्नल है इसलिए आज से ही अपने घर पे ही अपने सपनों के लिए और ज्यादा सीखना चालू कर दो और ज्यादा पढ़ना चालू कर दो कभी वो टाइम भी आएगा जब आपको आज का सीखा हुआ किताबों का ज्ञान बहुत काम आएगा जय हिंद वंदे मातरम I fix!